शिव शत रुद्र संता नंदीश्वर जी कहते हैं मुने अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के बारह अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन श्रवण करो जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं उनके नाम ये हैं सौराष्ट्र में सोमनाथ श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन उज्जैनी में महाकाल ओंकार में अम्बरेश्वर हिमालय पर केदार डाकनी में भीम काशी में विश्वनाथ गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर चिता भूमि में वैद्यनाथ दारुकवन में नागेश्वर सेतुबंध पर रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर मुने परमात्मा शंभु के ये ही बारह अवतार हैं ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्य को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं मुने उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है इनका पूजन करने से छह और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है यह सोमेश्वर नामक शिवावतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप से स्थित है पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्र कुंड है जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं तात शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर हुआ वह भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है मुने भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाशगिरी से लिंग रूप में श्रीशैल पर पधारे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है मुने यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है इसमें तनिक भी संशय नहीं है तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है एक बार रत्नमाल निवासी दूषण नामक असुर जो वैदिक धर्म का विनाशक विप्रदोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था उज्जैनी में जा पहुँचा तव वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर ओंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वही प्रतिष्ठित हो गए इन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्नपूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाए पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है परम आत्मबल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार धारण किया मुने विंध्य गिरी ने भक्तिपूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए तब देवताओं की प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति के प्रदाता भक्तवस्त्र लिंग रूपी शंकर वहां दो रूपों में विभक्त हो गए मुनिश्चर उनमें एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ मुने इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए महा इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया परमात्मा शिव के पाँचवें अवतार का नाम है केदारेश वह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित है उन्हें वहाँ श्रीहरि के जो नरनारायण नामक अवतार है उनके प्रार्थना करने पर शिवजी हिमगिरि के केदार शिखर पर स्थित हो गए वे दोनों उस केदारस में लिंग की नृत्य पूजा करते हैं वहां शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभीष्ट प्रदान करते हैं साथ सर्वे होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी है शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीम शंकर है इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की और भीमासुर का विनाश किया कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के भक्त थे भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की फिर राजा सुदक्षण के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकरी में भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए उन्हें जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है वह विश्वेश्वर नामक सातवा अवतार काशी में हुआ मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है विष्णु आदि सभी देवता कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं वे कर्मों से निर्लिप्त होकर केवल लिपत के भागी होते हैं चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नामक आठवां अवतार है वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर स्थित हो, हो गए अहो उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती है तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है शिवजी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश महागौतमी नाम से प्रवाहित हुई उनमें नवा अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है इस अवतार में बहुत सी विचित्र डीलाएँ करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिताभूमि में प्रतिष्ठित हो गए उस समय से वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए वे भक्त पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। उन्हें जो लोग इस वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्मा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उन्हें यह भक्ति मुक्ति का भागी बना देता है दसवा नागेश्वरा अवतार कहलाता है यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था यह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है इस अवतार में शिवजी ने दारुक नामक राक्षस को जो धर्मघाती था मारकर वैश्यो के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वे पराग पर प्रभु शंभु लोकों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए मुने नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनष्ट हो जाते हैं उन्हें शिव जी का ग्यारहवा अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है वह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला है उसे श्री राम ने ही स्थापित किया था जिन भक्त शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया वे ही लिंग रूप में आविर्भूत हुए मुने तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतुबंध बंध पर ज्योतिर्डिंग रूप से स्थित हो गए उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती यह सर्वदा भुक्ति मुक्ति की प्रदायनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है जो मनुष्य सद्भक्तिपूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा वह जीवन मुक्त ही है वह श्लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा फिर उसे कैवल्य मोक्ष मिल जाएगा घुस्मेश्वरा अवतार शंकर जी का बारहवा अवतार है वह नाना प्रकार की लीलाओं का करता भक्तवसल तथा तो घुस्मा को आनंद देने वाला है उन्हें घुस्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हो गए मुने गुष्मा के पुत्र को सुदेश ने मार डाला था उसे जीवित करने के लिए गुष्मा ने शिव जी की आराधना की तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्तवत्ल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया तदनंतर कामनाओं के पूरक शंभु गुष्मा की प्रार्थना से उस तड़ाक में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए उस समय उनका नाम घुष्मेश्वर हुआ जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्तिपूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है सनत कुमार जी इस प्रकार मैंने तुमसे इस बारह दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं जो मनुष्य ज्योतिर्लिंग की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा तो भोग मोक्ष को प्राप्त करता है इस प्रकार मैंने इस सतरुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया यह शिव के सी अवतारों की उत्तम कृति से संपन्न तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है जो मनुष्य से नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनता है उसकी सारे लालसाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है संपूर्ण सम्पूर्ण शतरुद्रसंता संपूर्ण